टोपियां बेचने वाला और बंदर एक मर्तबा एक छोटे से कस्बे में टोनी टोपियां बेचने वाला रहता था वो अलग-अलग किस्म के कपड़ों से अलग-अलग किस्म की टोपियां बनाता था और उन्हें पड़ोस के गांव में बेचता टोपियां बेचना ही टोनी के आमदनी का जरिया था उसने कभी इस बात की शिकायत नहीं की कि वो कितना कम कमाता है क्योंकि वो अपना काम बहुत से करता था और अपनी रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने के बाद वो कुछ कपड़ा खरीदता ताकि अगले दिन वो उससे टोपियाँ बनाकर बेच सके। टोनी हर रोज कमाता था इसलिए उसने कभी भी काम करना नहीं छोड़ा। पर इतनी दुश्वारियों और बहुत कम आमदनी के बावजूद भी टोनी अपनी टोपियाँ बेचकर मुतमाइन था और वो इसलिए क वो हमेशा नई-नई तजबीजे सोचता कमाल की टोपियां बनाने के लिए वो बहुत ही माहिर था और अपनी हर एक टोपी में वो 100% दिल लगाकर काम करता टोनी के शहर से थोड़ा सा दूर एक छोटा सा जंगल था ये बहुत ही खूबसूरत छोटा सा जंगल था जहां बहुत से फूल और ताजे फल उगते थे जंगल दो गांवों के ठीक बीचों बीच था। लोगों को हमेशा दूसरी तरफ जाने के लिए जंगल पार करना पड़ता था। हालांकि ये बहुत ही खूबसूरत जंगल था। एक बात जो सब लोगों को परेशान करती थी, वो थी एक बड़े घने दरार पर रहने वाले बंदर। वो हर राहगीर को परेशान करते, जो भी उस जंगल से गुजरता, � गांव वालों ने बंदरों से निपटने की हर तरकीब अमल में लाई। आखिर में सबने हार मान ली। ये सोचते हुए कि आखिरकार ये एक जंगल है, तुम जंगल से जानवरों को नहीं निकाल सकते, ये उनका घर था। वो बंदर बहुत ही शरारती थे। वो वो सब चुरा लेते जो राहगीर लेकर जाते, और अक्सर वो गुजरने वालों की नकल <laughs> लोग अपनी पूरी कोशिश करते पर आखिर में उन्होंने हथियार डाल दिए। वो बेबस थे। कुछ दिन बाद टोनी उस गांव में गया अपनी टोपियां बेचने के लिए। वो हर तरह की टोपियां उठाए हुए था। सादे, चमकीले रंग, पोलका डॉट वाली टोपी, धारियों वाली, कोई भी ऐसे पैटर्न की टोपी नहीं थी जो किसी के तस्� टोपियां ले लो टोपियां ले लो जितनी चाहे खरीदो फिर भी तुम्हारे पास भरपूर टोपियां नहीं होंगी लाल स्लेटी और नीली कोई भी रंग पहनो और नए लगो टोपियां ले लो टोपियां ले लो गांव वाले अपने घर से बाहर आए जब उन्होंने टोनी को सुना इससे पहले गांव वालों ने इतनी खूबसूरत टोपियां ओ, ये इतनी नरम है और ये इतनी खूबसूरत भी है माँ क्या मैं एक ले सकती हूँ ये इतनी नरम है मैं इन्हें सहलाना बंद ही नहीं कर पा रही और ये सच मुझे सही था टोनी की बहुत सी टोपियाँ रेशम की बनी थी रेशम की टोपियाँ रखना आम बात नहीं थी पर वे इतनी खूबसूरत नरम और मुलायम थीं कि कोई भ उन्होंने उसे पानी और खाना पेश किया पर उसने इंकार कर दिया। ओह बहुत शुक्रिया पर मुझे अपना सफर जारी रखना होगा मुझे पड़ोस के गांव में भी जाना है। ओह क्या पड़ोस के गांव में जाने के लिए तुम्हें वो जंगल पार नहीं करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से मुझे करना पड़ेगा। ओह खैर अपनी टोकरी को कस कर ब वहाँ कुछ शरारती बंदरों का झुंड है, जो वो सब कुछ चुरा लेता है, जो भी तुम्हारे पास हो। ओह, ऐसा है? मैं याद रखूंगा. शुक्रिया आपके मशवरे के लिए। टोनी ने अपने सारे पैसे इकट्ठे किए, जो उसने टोपियाँ बेचकर कमाए थे, और वहाँ से रवाना हो गया। उसने फैसला किया कि जंगल पार करने और � ओह, मुझे भूख लगी है। मुझे खाना खा लेना चाहिए था जब गांव वाले मुझे दे रहे थे। अब मेरे पास बैठकर खाना खाने का भी वक्त नहीं है। मुझे दूसरे गांव में जाना होगा इन टोपियों को बेचने के लिए। कोई बात नहीं, मैं कुछ खरीदूंगा और एक बार जब मैं जंगल में पहुंचा मधो से खा लूँगा। � कुछ देर घूमने के बाद खाने की तलाश में उसे आखिर में एक दुकान मिली जो बहुत ही मजेदार बन बेच रही थी। उसने दो खरीदे और अपनी टोकरी में रख लिए। टोनी गांव का पूरा रास्ता पार करके जंगल में पहुंचा। जब तक वो वहां पहुंचा, वो बंदरों के बारे में सब कुछ भूल चुका था और बूढ़े आदमी का उसने कुछ फल तोड़े और उन्हें कपड़े में लपेट दिया। कुछ दूरी पर उसे दिखा वो बड़ा घना दरख्त। ओह, ये एक आरामदायक जगह लगती है, जहां मैं बैठकर खा सकता हूँ। इस तरह टोनी दरख्त के पास गया। वो उसके नीचे बैठा और बन निकालने के लिए अपनी टोकरी खोली। उसने बन और फल खाए और टोनी इतना थका हुआ और नींद में था कि वो अपनी टोकरी में ताला लगाना भूल गया। कई घंटे बीत गए और टोनी अभी भी गहरी नींद में था जब उसने कोई आवाज सुनी। आह, ये, ये कैसा शोर है? जो कोई भी हो, खामोश हो जाओ। पर शोर बढ़ता रहा। आखिर में टोनी ने अपनी आँखें खोलीं और आसपास देखा। वहाँ क टोनी हैरत में पड़ गया। नहीं, मेरी सारी टोपियां कहाँ गायब हो गई? उस टोकरी में बस एक ही टोपी बची थी। टोनी घबरा गया और रोने लगा। <laughs> किसी ने मेरी सारी टोपियां चुरा ली। अब मैं क्या करूं? फिर उसे ये ज्ञान हुआ कि ये शोर अभी तक थमा नहीं था। जब उसने आंखें उठाकर ऊपर देखा, ओह नही उन्होंने ही मेरी टोपियां चुराली हैं और विस सब वहाँ मौजूद थे सभी बंदर एक टैंहनी पर बैठे थे उनमें से हर एक टोनी की टोपी पहने था और उस पर हास रहा था नहीं मैं भूल गया जो उस पुर्ह आदमी ने कहा था अब मैं क्या करूं ये टोपियां ही तो मेरी आमदनी का जरिया हैं अगर मैं अपनी ये टो तो मेरे पास कोई पैसा नहीं रहेगा कल के लिए कपड़ा खरीदने को मैं मैं क्या खाऊंगा मैं कैसे कमाऊंगा ए बंदरों अभी मेरी डोपिया दो भी, भी, भी, अच्छा इसी वक्त नीचे आओ जैसे ही बंदरों ने पूरी ताकत से टहनियों पर अपने पांव पटके कुछ बेर नीचे गिरे इसने टोनी को सोचने पर मजबूर किया रुको वो मेरी नकल कर रहे हैं ये बंदर हैं बेशक वो मेरी नकल उतार रहे हैं उन्हें मजा आ रहा है मुझे बेबस होते देखकर हम क्यों ना मैं उनकी चाल उनके ही खिलाफ इस्तेमाल उन्हीं बहुत ही ड्रामाई अंदाज़ से जमीन पर गिर गया ये दिखाने के लिए कि वो मायूस हो गया है और हार मान गया है। वो रोने लगा। लगातार वो बंदरों पर निगाह रखे था अपना सिर ऊपर की तरफ उठाकर। ओ नहीं, अब मैं क्या करूं? मेरे पास बस ये आखरी टोपी बची है। मेरे ख्याल से मुझे बस इसी में � टोनी ने अपने सिर पर टोपी पहन ली और उठ खड़ा हुआ और फिर उसने गुस्से से ऊपर की तरफ देखा। भेड़ बंदरों, किसी दिन मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। ये कहकर उसने टोपी उतारी और तेजी से उसे पूरे जोर से जमीन पर दे मारा। टोनी की ठीक वैसी ही नकल करते हुए सभी बंदरों ने भी सारी टोपियाँ जम उन्हें टोकरी में भरा और उन्हें ताला लगा दिया। <laughs> ओहु तुम एहमक बंदरों। ठीक <laughs> है, अब अलविदा। इस तरह टोनी ने समझ ली पुर सुकून बने रहने की अहमियत। जब हालात वैसे ना हो रहे हों, जैसा आप चाहते हों। अगर उसने अपनी मायूसी मा जॉनी सीटी बजाते हुए उस जंगल से बाहर निकल गया दूसरे गांव में उसने अपनी टोपियां बेची पैसे कमाए और घर वापस आया